नेल्सन मंडेला आज़ादी का लंबा सफर मैं शांति लोकतंत्र और आज़ादी के नाम पर आप सबका अभिवादन करता हूं। यह चित्रकथा मंडेला की अद्भुत आत्मकथा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, का संक्षिप्त रूप 20वीं शताब्दी के दुनिया भर के सबसे प्रिय व्यक्तियों में व्यक्तियों में से एक की जीवन कथा को छोटे पाठकों के लिए प्रस्तुत करती है दक्षिण अफ्रीका के एक नन्हे से गाँव से लेकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस तक और कैद से लेकर राष्ट्रपति तक के सफर में आप उनके साथ चल सकते हैं यह पुस्तक नेल्सन मंडेला फाउंडेशन के उधार उदार सहयोग से बनी है यह चित्रकथा मंडेला की प्रेरक आवाज को उभारते हुए यह भी सुनिश्चित करती है कि बदलाव की ओर समन्वय का उनका संदेश आगे आने वाली पीढ़ियां सुन सकें। यह खूबसूरत देश कभी भी किसी दूसरों के हाथों दमन का अनुभव न करे नेल्सन मंडेला के करीबी दोस्त आर्कबिशप डैशमन टूटू की को व्यक्तिगत श्रद्धांजलि मैं नैलसन मंडेला मधिबा से सबसे पहले उन्नीस के दशक में मिला था जब वे हमारे कॉलेज में एक वाद विवाद वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्णायक बनकर आए थे इसके बाद उन्नीस में उनके जेल से रिहा होने तक हम नहीं मिले मदीमा ने कैद में बिताए अपने 27 वर्षों को लेकर न तो कभी नाराजगी जताई न शिकायत की शांति में उनकी अटूट आस्था थी और उन्होंने हम सबको क्षमा करने का एक अत्यावश्यक पार्ट तब सिखाया जब राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को आमंत्रित किया जो कैद में उनका गार्ड था उन्हें लोगों की फिक्र थी इसलिए उन्होंने बड़ी मेहनत से परोपकारी संस्थाएं बनाई अनुदान के लिए मध्यमा का मानना था कि बच्चे भविश्य का, भविश्य का अहम हिस्सा है सो अपने वेतन से योगदान दे उन्हें नेल्सन मंडेरा बाल कोष की स्थापना की इसलिए यह खुशी की बात है कि यह पुस्तक बन सकी है ताकि बच्चे उनके प्रेरणादायक जीवन के बारे में जान सके मध्यमा के बारे में मेरी सबसे प्रिय स्मृति यह है कि वे एक मजाकिया इंसान थे एक बार मैंने उनकी रंग बिरंगी कमीजों का मजाक उड़ाया जो वे पहना करते थे उन्होंने जवाब में कहा कि वे कम से कम सबके सामने मेरी तरह ड्रेस तो नहीं पहनते थे सच तो यह है कि नेल्सन मंडेला के कारण हमारी यह दुनिया एक बेहतर जगह बन सकी है उन्होंने हम सबको एक दूसरे के अंतरों एक दूसरे के अंतरों को समझने और उनकी इज्जत करने के बारे में बहुत कुछ सिखाया वे सच में एक आश्चर्यजनक इंसान थे और बेहद भाग्यशाली हूँ कि वो मेरे दोस्त थे नैलसन मंडेला आजादी का लंबा सफर मंडेला की आत्मकथा पर आधारित आधिकारिक चित्र कथा आर्कबिशप डेम टूटू के प्राकथन के साथ संक्षिप्तिकरण क्रिश वैन वॉयक चित्र पैडी बोमा हिंदी रूपांतर पूर्वयाग्निक कुशवाहा मेरा नाम नेल्सन मंडेला है मैं दक्षिण अफ्रीका में रहता हूँ जो अफ्रीकी महाद्वीप के छोर पर बसा एक बेहद खूबसूरत देश है आज दक्षिण अफ्रीका एक लोकतंत्र है इसका मतलब यह है कि सभी वयस्क नागरिक मतदान द्वारा उस व्यक्ति को चुनते हैं जिसे वे चाहते हैं कि वह देश चलाए पर हमेशा ऐसा नहीं था जब मैं पैदा हुआ उस वक्त दक्षिण अफ्रीका पर सिर्फ गोरों का राज था जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा मुझे नजर आने लगा कि यह सरासर नाइंसाफी है मैं सरकार बनाने के इस तरीके को बदलना चाहता था ताकि सरकार बनाने में सभी लोगों की राय शामिल हो मेरे दोस्त और मैं इस कोशिश को आज़ादी का संघर्ष कहते थे यह संघर्ष कई सालों तक चला और मैं इस जंग में एक सिपाही था यह मेरी कहानी है बहुत समय पहले गोरे यूरोपवासी समुद्र पार कर दक्षिण दक्षिण अफ्रीका आए उन्होंने यहाँ जमीन के लिए जंग लड़ी और वे उन सभी कबीलों के लोगों से भी लड़े जो पहले से ही यहां रहते थे जैसे कोहू और स्वाना। इसके सैकड़ों साल बाद वे हुआ जो उन कबीलों में एक था जिन्हें मिलाकर कोहज राष्ट्र बना था इसके सैकड़ों साल बाद में थेबू कबीले में पैदा हुआ जो उन कबीलों में एक था जिन्हें मिलाकर एक कुहस राष्ट्र बना था खूबसूरत पूर्वी अंतरी के मेजो के छोटे से गांव में अठारह जुलाई उन्नीस को मैंने इस दुनिया में प्रवेश किया मेरे पिता एक थिम्बू सरदार थे मतलब हमारे कबीले के एक नेता थे उन्होंने मेरा नाम रोहिल लाला रखा कुहस भाषा में इसका मतलब होता है खुराफाती या परेशानियाँ खड़ी करने वाला क्या वे सच में यह मानते थे कि मैं बड़ा होकर परेशानियां पैदा करूंगा मुझे यह नहीं लगता कोई भी यह नहीं जानता था कि मेरा भविष्य दरअसल क्या होने वाला था जब मैं छोटा ही था हम मेजों से हटकर गाँव के एक दूसरे गाँव मेजों से हटकर पास के एक दूसरे गांव कुलू में जा बसे मैं अपने परिवार की भेड़ बकरियां चला चलाने लगा इस सच में मस्ती के दिन थे मेरे दोस्त और मैं नदियों में तैरते मधुमक्खियों के छत्तों से शहज चुराते और लाठियां लाठियां भाज आपस में लड़ने का खेल खेलते जो हर एक कोहस लड़के का पसंदीदा खेल हुआ करता था जब मैं सात साल का हुआ मेरे पिता ने मुझे स्कूल भेजने का निर्णय लिया वो मिशन स्कूल था जिसे यूरोप से आए मिशनरियों ने दक्षिण अफ्रीका में आने के बाद ईसाई धर्म को फैलाने के लिए बनाया था मेरे परिवार में इसके पहले कोई कभी स्कूल गया ही नहीं था मेरे पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे सो मेरे पिता ने अपनी एक पुरानी पतलून को घुटने से काटकर मुझे दी सुतली के टुकड़े की बेल्ट बना मैं उसे कमर पर बांधता था यह स्कूल तड़क भड़क वाला नहीं था उसमें केवल एक ही कमरा था बाकी छात्र भी मेरे से बेहतर कपड़े नहीं पहनते थे सो मैं आसानी से खप गया मुझे कत्त अटपटा नहीं लगा हमारी शिक्षिका ने हमें नए नाम दिए मेरा नाम था नेल्सन नेल्सन उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था जो हमारी शिक्षिका ने सोचा कि हमारे नाम भी अंग्रेजी सो हमारी शिक्षिका ने सोचा कि हमारे नाम भी अंग्रेजी नाम होने चाहिए शुरुआत में मुझे यह नाम बड़ा आटपटा लगता था पर जल्दी मुझे इसकी आदत पड़ गई मेरे पिता ने मुझे बहादुर कुहज लड़का बनना सिखाया मैं बड़ा होकर ठीक अपने पिता जैसा बनना चाहता था कभी कभी मैं अपने बालों में राख मर लेता ताकि वे उनके दूसरे बालों से लगे मैं स्कूल में बहुत कुछ सीख रहा था पर साथ ही घर में घर में भी सीख रहा था मेरी माँ मुझे पुराने जमाने की सीखों से भरी कहानियां सुनाती जिनमें दूसरों के प्रति दयालुता के पाठ होते थे और मेरी नवे सालगिरह के बाद मेरी जिंदगी बदल गई मेरे पिता बीमार पड़े और तब उनकी मौत हो गई मेरी माँ मुझे मेरे पिता के मित्र सरदार जोगिंडाबा के साथ रहने के लिए पास के गांव मक वे जीवनी ले गई चचा जोगिनी थेम्बू कबीले के कार्यवाहक कार्यवाहक राजा थे और इस नाते रसूखदार इंसान थे उनके पास मोटर गाड़ी थी और एक बड़े से घर में हुए रहते थे जो महानिवास कहलाता था मेरे लिए यह बेहद उत्तेजक और नया अनुभव था बेशक मेरी माँ जब तब मुझसे मिलने आया करती थी और मैं उसे देख हमेशा खुश होता था हालांकि मुझे अपने गांव कन की याद आती थी मुझे अपना नया जीवन भी प्यारा लगता था हालांकि मुझे अपने गांव क्लू की याद आती थी मुझे अपना नया जीवन भी प्यारा लगता था चचा जोगी का बेटा जब जिस में मुझसे कुछ साल बड़ा था पर हम जिगरी दोस्त बन गए हम घोड़ों की सवारी करते और मिलजुल उसके पिता के खेतों की खेतों को जोतते हम हमें खूब मज़ा आता पर जिंदगी घुड़सवारी और मस्ती तो नहीं होती जब मैं 16 वर्ष का हुआ चाचा जोगनी ने मुझे क्लार्क बेरी बोर्डिंग यानी आवासीय स्कूल में भेज दिया उन दिनों बहुत से लड़के लड़के अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं करते थे पर मेरे चाचा जी का मानना था कि शिक्षा बेहद जरूरी है तीन साल यहाँ बिताने के बाद मैं हेरल चला गया जहां जस्टिस पहले से ही पढ़ रहा था यह अफ्रीको के लिए देश का सबसे बड़ा स्कूल था यहां मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की इक्कीस वर्ष की उम्र में मैं फोर्ट हेर में दाखिल हुआ जो पूर्वी केप में खास तौर से काले का विश्वविद्यालय था चाचा जोनगी ने पहनने के लिए एक नया सूट खरीद कर दिया स्कूल में पढ़ते समय मैं जो कटी भी पहना करता था उससे यह बिल्कुल अलग था मुझे महसूस हुआ कि मानो मैं खूब बड़ा हो गया हूं फोर्ट हेर विश्वविद्यालय में देश भर के नौजवान अश्वेत लोग पढ़ने आया करते थे यहाँ पहली बार मेरी मुलाकात दूसरे कबीलों जैसे सोथो जुलू और स्वाना लोगों से हुई मैंने एक नए दोस्त बनाए जिनमें एक चतुरयुवा छात्र ओलिवर तांबो भी शामिल था हालांकि हम उस वक्त नहीं जानते थे कि आगे चलकर ओलिवर और मैं एक दूसरे की जिंदगी में बेहद अहम बनने वाले हैं मैंने विश्वविद्यालय में खूब मेहनत की पर साथ में मस्ती भी की मैंने दौड़ना मुक्केबाजी और बॉल नृत्य सीखा मुझे छात्र परिषद परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया पर मतदान केवल पच्चीस छात्रों ने किया था ज्यादातर छात्रों ने मत ही नहीं डाला था क्योंकि उस परिषद उस स्थिति को बदल नहीं सकती थी जो छात्रों का मुख्य सरोकार था कैफेटेरिया का घटिया खाना मैंने प्रधानाध्यापक से कहा कि मैं छात्रों के सहयोग के बिना परिषद में शामिल नहीं हो सकता उन्होंने मुझे विश्वविद्यालय से निकाल बाहर करने की धमकी दी पर मैंने अपना निर्णय नहीं बदला मैं लै उठकर विश्वविद्यालय गया ही नहीं क्या मैं खुराफाती होने का अपना नया नाम सार्थक कर रहा था इधर महानिवास में चाचा जुनकी की मेरे और जस्टिस के बारे में कुछ दूसरी ही योजनाएँ थी उन्होंने बताया कि हमारी शादी होने वाली है और उन्होंने हम दोनों के लिए दुल्हने पसंद कर ली हम दोनों सत्य में आ गए हम शादी नहीं करना चाहते थे हम दोनों ने तय किया कि हम जोहबग भाग जाएंगे जोहान्स 400 मील से भी ज्यादा दूर था लोग उसे ईगोली नाम से जानते थे जिसका मतलब होता है सोने का प्रदेश वहां हम नौकरियां तलाशने और अपनी जिंदगी जिंदगी संवारने वाले थे यह बड़ा साहसिक कदम था अपने भविष्य के बारे में उम्मीदें और उत्तेजना से भर हमने भर हमने अपने कदम बढ़ाए और उस बड़े शहर की टिमटिमाती बत्तियों की दिशा में निकल पड़े जोहान्स हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था जहां तक हमारी नजर जाती वहां बस लोग दुकानें और मोटर गाड़ियाँ नजर आती पर ये उमदा दुकानें और महंगी मोटर गाड़ियाँ गोरों की थी ज्यादातर काले लोग गरीब थे ज्यादातर काले लोग गरीब थे मैं शहर के बाहर अलेक्जेंड्र बस्ती में रहने गया जहाँ छोटे छोटे घरों में न तो बिजली थी नल का पानी और सड़कों के नाम पर कच्ची मिट्टी की राहें थी एलेक्जेंड्रा में जीवन कठिन था पर वह मेरे घर वह मेरे लिए घर बना जस्टिस कुछ समय तक जोहान्सबर्ग में रहा पर कुछ वर्षों बाद जोनगी चाचा की मौत हो गई और जस्टिस सरदार का पद संभालने पूर्वी केप लौट गया मेरी मुलाकात कई नए लोगों से हुई पर मेरे जो घनिष्ठ दोस्त बने उनमें से एक था वाल्टर वॉल्टर वाल्टर और उसका परिवार जोहान्सबर्ग के पास ऑरलैंडो पश्चिम में बसी बस्ती सोवेटों में रहता था मेरी ही तरह वह भी पूर्वी केप से था पर वह मुझे काफ़ी पहले से ही जोहसबर्ग में रहने लगा था और इस शहर के लोगों और वहाँ के जगहों के बारे में बहुत कुछ जानता था मैं सिसुलू परिवार के घर में काफी समय बिताता था वहीं मेरी मुलाकात सिसुलु परिवार के रिश्तेदार एवलिन मासे से हुई जो पेशे से नर्स थी हम दोनों में प्रेम हुआ और हमने शादी कर ली हमारे दो बेटे और दो बेटियां हुई पर एक बेटी अधिक समय तक जीवित न रही इसके बाद एवलिन और मैं जल्द ही अलग हो गए हालांकि मैंने अपने बेटो थेमकिले और माका और अपनी बेटी माँ के जवी से करेबी रिश्ता बनाए रखा सिसुलू परिवार के यहाँ मैं अपने पुराने दोस्त ऑलिवर तांबो से भी मिला हम दोनों कानून की पढ़ाई कर रहे थे उन्नीस में हम दोनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत कानूनी फर्म यानी कंपनी खोली और काले लोगों की जिंदगियां सुधारने की कोशिश करने का एक तरीका और भी था जब गोरे जब से गोरे दक्षिण अफ्रीका आए थे वे हम अश्वेतों पर राज करते रहे थे मेरा दोस्त वॉटर अफ्रीका नेशनल कांग्रेस या ए का सदस्य था जो आजादी के लिए लड़ रही थी ताकि काले लोग अपना शासन खुद चला सके ओलिवर और मैं भी ए एनसी से जुड़े हम वाल्टर के घर में बैठ यह सोच विचार और बहस करते रहे कि इस अहम मसले पर सरकार का ध्यान आखिर किस तरह खींचे 1944 में हमने ए यूथ लीग की स्थापना की और हजारों अश्वेत युवाओं के उसमें भाग लेने की योजना बनाई हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन में सड़कों पर मार्च करते और आजादी की मांग करते फिर कोई हमारी अनदेखी नहीं कर सकता था उन्नीस में सरकार ने अपार रंग भेद के नए कानून लागू करने शुरू किए जो कालो और गोरों के अलग अलग काले और गोरे लोगों को अलग अलग समूहों में बांटते थे गोरे लोग उपनगरों में रहते थे जबकि काले बस्तियों में सरकार ने काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग स्कूल गिरजाघर और सिनेमाघर बनाए यहाँ तक की डाकघरों और दुकानों तक में घुसने के लिए दरवाजे तक अलग थे 16 साल से बड़े सभी अश्वेत लोगों को हमेशा अपने पास एक पासबुक रखनी होती थी जिसमें उनका नाम पता और काम की जगह लिखी होती थी अगर लोगों के पास वो पासबुक नहीं होती तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था अपर एक बेहद क्रूर व्यवस्था थी इसमें दक्षिण अफ्रीका के हर एक नागरिक को उसकी नस्ल के हिसाब से किसी श्रेणी में रखा जाता था उदाहरण के लिए काला कलर्ड या गोरा जो लोग गोरे नहीं थे उनकी जिंदगियों को इस तरह नियंत्रित किया जाता था इस कानून से मैं और एन के मेरे सभी साथी बेहद नाराज हुए हमने उन्नीस में अवज्ञ आंदोलन के नाम से एक विरोध का नेतृत्व किया सभी अश्वित लोगों से कहा गया कि वे डाकघरों दुकानों और रेलगाड़ियों में चस्पा केवल गोरों के लिए ही हिदायत को अनदेखा करें इस विरोध में ढाई से अधिक लोग गिरफ्तार कर लिए गए पर आंदोलन में दरअसल हजारों लोगों ने में शिरकत न करू और अपार्थाइड था का विरोध न करू पर मैं गुपचुप तरीके से एन सी के लिए काम करता रहा ऐसा नहीं था कि केवल काले लोग अपार थाइड के विरुद्ध हूं हजारों कलर भारतीय मूल के लोग और कई गोरे दक्षिणी अफ्रीकी भी 1950 के दशक के शुरुआती सालों में इन विभिन्न समूहों ने मिलकर कांग्रेस अलायंस की स्थापना की 1955 में ए एनसी और कांग्रेस के सदस्य जोहान्सबर्ग के पास क्लिपटाउन में मिले ताकि वे जनता की ओर से आजादी का घोषणा पत्र तैयार कर सके यह बैठक कांग्रेस ऑफ द पीपल की थी और इसके घोषणा पत्र ने दक्षिण अफ्रीका के सभी निवासियों की आजादी और देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने का वादा किया था घोषणा के कुछ शुरुआती शब्द थे द फ्रीडम चार्टर वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका डिलीड फॉर ऑल आवर कंट्री एंड वर्ल्ड टू नो दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल हुईट जाहिर था कि सरकार को हमारा घोषणा पत्र रास नहीं आया और उसने कांग्रेस के 156 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया इन गिरफ्तार लोगों में ऑलिवर वर्टर और मैं भी शामिल थे हम पर सरकार को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया यह मामला चार वर्षों तक अदालत में चला और अंत में हमें दोषी नहीं पाया गया इस दौरान मैं एक बार फिर से प्रेम में पड़ा विनी मादी केजेला एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और ए की सदस्य भी। हमने उन्नीस में शादी की और हमारी दो बेटियां जेनानी और जेंद का जन्म हुआ उन्नीस में हमारे मुकदमे के दौरान एक दर्दनाक हादसा घटा जिससे दुनिया सख्ते में आ गई जोहानस बग के पास चार में पांच लोगों ने अपनी पासबुक हमेशा साथ रखने के नियम का विरोध करने के लिए वहाँ के थाने तक जुलूस निकाला वे नियत थे फिर भी पुलिस ने उन पर गोलियां बरसाई उनहत्तर लोग मारे गए और चार घायल हुए सार्फिल के हादसे के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ए और आज़ादी के लिए लड़ने वाले अन्य संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया सरकार नहीं चाहती थी कि काले लोग भी दक्षिण अफ्रीका के शासन में हिस्सेदारी करें जाहिर था कि हमारे शांति प्रिय प्रदर्शन बेअसर सिद्ध हुए थे पर फिर भी हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करना चाहते थे हमने सोचा कि आज़ादी पाने का एक ही तरीका हमारे पास बचाए वह यह कि सरकार से ठीक उसी तरह लड़ना जिस तरह वह हमसे लड़ रही है बंदूकों से ए ने जब तब एक सेना बनाई जिसे हमने डो की साई का सहारे दक्षिण अफ्रीका लौटा जिसमें मेरा नाम डेविड मोसमाई दर्ज था मैं कई महीनों तक छिपा रहा जबकि पुलिस नरसन मंडेला को तलाशती रही अब अचानक अगस्त माह में एक दिन मेरी गाड़ी रोकी गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया गैरकानूनी रूप से देश से बाहर निकलने और कामगारों को हड़ताल करने के लिए उकसाने के जुर्म में मुझे पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई। बाद में पुलिस ने मेरे कई अन्य साथियों को भी कैद कर लिया मेरी पाँच साल की सजा के महज नौ महीने ही गुजरे थे कि मुझे बताया गया कि मुकदमा फिर से चलाया जाएगा इस बार हम सब पर सरकार का तख्ता पलटने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया अगर यह आरोप अदालत में सिद्ध होता तो हमें फांसी की सजा हो सकती थी यह नया मुकदमा अक्टूबर उन्नीस में शुरू हुआ और अप्रैल उन्नीस में मैंने हम सभी साथियों के बचाव में जिरह की मैंने अदालत से कहा कि ई एक शांति प्रिय संगठन है पर क्योंकि सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी है हमारे पास शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है हमें गिरफ्तार किया गया है हमारी हत्या तक की गई है यही कारण है कि हमें बंदूकों से लड़ना पड़ा मैंने कहा मैं हमेशा से लोकतंत्र के आदर्श को सहेजता रहा हूँ जिसमें सभी लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावना से जिए इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ हम में से आठ लोगों को दोषी ठहराया गया पर हमें फांसी की सजा नहीं दी गई इसके बदले हमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई कार, हमें कारा, कारावास में ले जाया गया जो केप टाउन के तट से कुछ दूर दूरी पर स्थित था सबको सिवा डेनिस गोल्ड बर्ग सबको शिवा डेनिस गोल्ड बर्ग के हम आठों में वही अकेला गोरा इंसान था उसे सजा की मियाद पूरी करने के लिए एक अलग कैदखाने में भेजा गया रॉबर्ट द्वीप में मेरी कोठरी इतनी छोटी थी कि अगर मैं अपनी चटाई बिछा लेता तो मेरे हाथ और पैर दोनों सिरों की दीवारों को छूते थे मुझे कुछ पतले कंबल और पेशाबारी के लिए एक बाटी दी गई अब यही कोठरी मेरा घर बनने वाली थी मैं उम्मीद और हौसला बनाए रखने की कोशिश करता रहा पर यह आसान न था शुरुआत में हमें एक साल में केवल दो लोगों से मिलने और सिर्फ दो चिट्ठियाँ पाने की इजाजत थी हमारी चिट्ठियाँ हमें देने से पहले कैदखाने का कोई एक गार्ड उसे पड़ता था और वह सब काला कर देता था जिसे उसके हिसाब से हमें जानना नहीं चाहिए मुझे घर से दो बार बुरी खबर मिली पहले मुझे बताया गया कि मेरी माँ की मौत हो गई है इसके बाद मुझे पता चला कि मेरे सबसे बड़े बेटे थेम किले की, की मौत एक कार दुर्घटना में हो गई है जिस दिन मुझे यह खबर मिली मैं दिन भर अपनी कोठरी में बैठा उसके और अपने परिवार के बाकी लोगों के बारे में सोचता रहा यह मेरी जिंदगी का सबसे दुखदायी दिन था हमें रेडियो सुनने या अखबार पढ़ने की इजाज़त भी नहीं थी हम हफ्ते महीने सालों साल गुजरते गए पर हमें यह पता नहीं था कि देश दुनिया में क्या घट रहा था एक दिन मैंने देखा कि वार्डन अपना अखबार कुर्सी पर छोड़ गया है मैंने लपक कर उसे उठाया और पढ़ने लगा पर मैं पकड़ा गया और मुझे सजा के तौर पर तीन दिन के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया बिना खाने और पीने के पीने के लिए दिया गया सिर्फ बिना खाने और पीने के लिए दिया गया सिर्फ चावल की माँ साल धीमे धीमे गुजरते गए पाँच बरस दस बीस बरस अब अपने बालों का रंग धूसर बनाने के लिए मुझे राख की दरकार नहीं रही पर कैद खाने के बाहर आजादी की जंग जारी थी हालांकि दक्षिण अफ्रीका में एनसी पर पाबंदी लगी हुई थी संगठन देश के बाहर सक्रिय था ओलिवर ताम्बो अब विदेश में रह रहा था और एनसी का अध्यक्ष था इधर दुनिया की कई सरकारों ने हमें अपना योगदान सहयोग देना शुरू कर दिया था 1980 के दशक में ए एनसी ने मंडेला को रिहा करो अभियान शुरू किया दुनिया भर के लोगों से अनुरोध किया गया कि मुझे और मेरे साथियों को रिहा करने और एनसी पर से पाबंदी हटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर दबाव डाले हजारों हजार लोगों ने इस याचना पर दस्तक दस्तखत मार्च उन्नीस में वॉल्टर कुछ अन्य बंदी और मुझे केप टाउन के पास मूर कारावास में ले जाया गया क्या यह इस बात का संकेत था कि स्थितियां बदल रही हैं क्या मैं उम्मीद करने की जरूरत कर सकता था कि आजादी की जंग समाप्ति की ओर बढ़ रही है सरकार और मैंने देश में शांति बहाल करने के लिए गुप्त बातचीत शुरू कर दी उन्नीस में विक्टर वर्स्टर नामक कैद में ले जाया गया या मुझे रहने के लिए एक कोठरी के बदले एक बंगला दिया गया जिसमें सोने का एक कमरा एक रसोईघर और तैरने के लिए अक्टूबर को रिहा कर दिया गया था इनमें वॉल्टर सिसलू भी शामिल था तब राष्ट्रपति क्लर्क के साथ मेरी बैठक के दो महीने बाद दो फरवरी उन्नीस सौ नब्बे को राष्ट्रपति क्लर्क को इस घोषणा ने राष्ट्रपति क्लर्क की इस घोषणा ने दुनिया भर को चौंका दिया कि मुझे अनेक दूसरे राजनीतिक बंदियों के साथ रिहा कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि एक नए राष्ट्र पर बातचीत करने का समय आ चुका है सरकार के साथ मेरी बातचीत जारी रही और दिसंबर 1989 में मैं राष्ट्रपति क्लर्क से मिला हमने एक नए दक्षिण अफ्रीका पर चर्चा की चीजें अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ी ११ फरवरी उन्नीस को मैं कैद खाने से बाहर निकला जब मुझे पहली बार रॉबिन द्वीप कारावास में ले जाया गया तब से मेरे जीवन के सत्ताईस वर्ष बीत चुके थे पर आजादी का ये, मेरा यह लंबा सफर लगभग पूरा होने वाला था बाहर निकल अपनी पत्नी विनी की बहाों में अपनी विनी को अपनी पत्नी विनी को बाहों में भरना अपने चार खूबसूरत बच्चों को देखना जो बड़े जो बड़े हो चुके थे और अपने नातियों पोतियों को हंसते खिलखिलाते, मुझे नाना दादा बुलाते सुनना एक अद्भुत अनुभव था सोवेटो का हमारा घर हर दिन तब हंसी ठाकू और खुशियों से खुशू खुशी के आंसुओं से भर जाता जब वे मेरे सारे दोस्त मेरे स्वागत करने आते मेरा स्वागत करने आते जिन्हें मैंने पिछले सत्ताईस वर्षों से नहीं देखा था हमारे रिहा होने के बावजूद करने को बहुत काम बाकी था और सरकार देश में शांति एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका पर बातचीत करने लगे जिसमें सभी काले और गोरे नागरिकों की साझेदारी हो सत्ताइस अप्रैल उन्नीस सौ को लाखों युवा और बुजुर्ग अपने घरों से मतदान करने निकले अश्वेत लोगों के लिए मतदान करने का यह पहला मौका था उन्होंने गोरों के साथ मिलकर एक नए दक्षिण अफ्रीका के लिए मतदान किया यह दिन सच में अद्भुत था मई उन्नीस सौ चौरानवे दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति बना जिसे सभी लोगों ने चुना था। मैं 75 साल का हो चुका के का सफर। हम, हम एक राष्ट्र है एक कौम है जो भविष्य की दिशा में कूच कर रहे हैं ऐसे भविष्य की ओर जिसमें सभी रंग के लोग शांति से एक दूसरे के साथ जीना सीखेंगे नेल्सन मंडेला अगले पांच वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे अपने वादे के अनुसार वे केवल एक सत्र के लिए राष्ट्रपति रहे और उन्नीस में, में उन्होंने यह पद त्याग दिया हालांकि वे तब भी दुनिया के दुनिया को सबके लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए अन्य देशों के नेताओं के साथ लगातार काम करते रहे उन्होंने ने नेल्सन मंडेला बाल कोष नेल्सन मंडेला फाउंडेशन और मंडेला रोहट्स फाउंडेशन की स्थापना की हर साल अठारह जुलाई को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है इस दिन के उपलक्ष्य में लोग कम से कम सड़सठ मिनट का समय दूसरों के लिए कुछ करने में बिताते हैं प्रत्येक मिनट उन सड़सठ वर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है जो मंडला ने आजादी व शांति के लिए संघर्ष करने में बिताए थे पांच दिसंबर 2013 को पंचानवे वर्ष की आयु में मंडला का देहांत हो पर उनकी स्मृति जीवित है और हम सबको प्रेरित करती है और हम एक ऐसे विश्व में भरोसा बनाए रखें जहाँ कोई भी दमन और गरीबी न झेले